वो अनित्य होती है इसलिए कर्म का फल अनित्य है उपासना का फल अनित्य है अभ्यास का फल अनित्य है और अनित्य में हमारी रुचि नहीं है।, है तो बोले बाबा तुम्हारा आत्मा तो नित्य है इसके लिए साधन करने की क्या जरूरत है तो यही तो हम कहते हैं इस बात को ठीक ठीक समझो एक प्रमाण विभाग होता है और एक निर्माण विभाग होता है ये कर्म उपासना योग जो है वो निर्माण विभाग में है प्रमाण विभाग में नहीं है और वेदांत जो है वो दसमस्तमसी तुम दशम पुरुष हो ये प्रमाण विभाग है भला शब्द के द्वारा अपनी ब्रह्मता का साक्षात अपरोक्ष ज्ञान कराने वाला ये शास्त्र तो यहां कारण भाव नहीं है कारण भाव जड़ में होता है आप देखो आत्मा मुक्ति इनके विषय में जरा स्पष्टता से समझो जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है ना माटी उपादान है कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है और चाक और सूत्र और दंड आदि जो हैं वो सहकारी कारण है तो उपादान कारण निमित्त कारण सहकारी कारण इनसे घट की उत्पत्ति हुई तो घट का प्रागभाव था ना पहले घड़ा नहीं था घड़ा अमुक अमुक कारण सामग्री से पैदा हुआ तो क्या होगा बोले उसका प्रध्वंसा भाव भी होगा दंडा मारो फूट जाएगा जो वस्तु उत्पाद्य होती है किसी भी साधन के द्वारा कारण के द्वारा पैदा की जाती है वो पैदा की हुई वस्तु स्वतः सिद्ध नहीं होती है, है? इसलिए उत्पाद्य वस्तु का नाम आत्मा नहीं है उत्पाद्य वस्तु का नाम ब्रह्म नहीं है उत्पाद्य वस्तु का नाम मुक्ति नहीं है जो वस्तु उत्पाद्य होगी वो अनित्य होगी उत्पाद्य ये देखो उपनिषद के पहले मान ईसा बात से उपनिषद की भूमिका उपोदघात लिखते समय शंकराचार्य जी ने पहले पहले ये बात लिखे अब देखो उत्पाद बोले भाई आप किया घड़ा अपने घर में नहीं है क तो क्या करें क दूसरे के घर से मांग के ले आएं जैसे मंत्र सीख आते हैं ऐसे आओ हम मुक्ति सीख आवे कब मुक्ति सिखाने से नहीं आती है वो तो तुम्हारा स्वरूप है दूसरे के घर से उधार मुक्ति नहीं ला सकते कब बोले आओ संस्कार कर दें बोले जैसे पहले गृहस्थ अपने पे मानते थे और पंडित इकट्ठे हुए नारायण है और वो गिरजा होम हुआ और वो संस्कार हुआ संस्कार करके सन्यासी बना दिया ऐसे आओ बद्ध को संस्कार करके मुक्त बना दे आ, पहले चावल अशुद्ध था और उस पर मंत्र पढ़ के जल का छींटा मारा है ना शुद्ध हो गया पहले शरीर अशुद्ध था ओम अपवित्र पवित्र उ करके जल का छींटा मारा बोले शुद्ध हो गया ऐसे संस्कार करने से मुक्ति नहीं होती मुक्ति उत्पन्न नहीं की जाती मुक्ति किसी के घर से उधार नहीं ली जाती उत्पाद्य नहीं आप पे नहीं संस्कार ये नहीं और कब बोले भाई चावल अभी कच्चा है आओ पका दें कब बोले पकाने से मुक्ति नहीं होती है कोई मुक्ति कच्ची मुक्ति पक्की मुक्ति ऐसे भेद नहीं होता है कच्चा पापड़ पक्का पापड़ नहीं होता बोला तभी क्या है, है न बोले अच्छा एक बार मुक्ति होके अगर याद न रही भूल गया तो मुक्ति का नाश हो जाएगा अरे बाबा मुक्ति का नाश नहीं होता वो तो अपना स्वरूप है, है ना तो साधक जो है ना आ, साधक इति न नेति पद की व्याख्या है साधक इति न देखो कोई अर्थ साधक हैं व्यापारी लोग हैं ये क्या करते हैं कई अर्थ के साधक हैं दान करने वाले हैं दाता लोग हैं ये क्या हैं, बोले धर्म के साधक हैं जो ब्याह करने की तलाश में घूम रहे हैं और चौपाटी की ओर चले जा रहे हैं कहीं ये क्या हैं, कि बोले भोग के साधक हैं नारा मोक्ष के साधक को ऐसे बाजार में दुकान नहीं करना पड़ता उसको धर्म की क्रिया नहीं करनी पड़ती उसको भोग के लिए इधर उधर इच्छा संकल्प वासना नहीं करना पड़ता है ना? मोक्ष का जो साधक है वो सब को छोड़ करके अपने स्वरूप में बैठ गया तो साधक ईदी न न मुमुक्षुर्न वई मुक्ता इत परमार्थता मुमुक्षु मुमुक्षु क्या है तो मुमुक्षु कहते हैं कि जो मोक्ष चाहे ये चाह जो है ना ये चाहे मोक्ष की हो और चाहे भोग की हो भोग की होव है तो इसको बुभुक्षा बोलते हैं हो बुभुक्षा और अपनी जिंदगी लंबी करने की इच्छा होवे तो इसको जिजीविशा बोलते हैं जानने की होवे तो जिज्ञासा बोलते हैं तो जो अपने को सत स्वरूप नहीं समझता आकार मात्र शरीरधारी समझता है तो उसको मरने का डर होता है तो उसके अंदर जिजीविशा उत्पन्न होती है कि मैं जिंदा रहूं और जो जानता है कि मैं सत्स्वरूप हूं अविनाशी चाहे कुर्ता हो वे चाहे कोट हो गए है ना, चाहे पैंट होवे चाहे हेट होवे नारा पोशाक तो कोई भी हो गए मैं तो अविनाशी हूं देखो क्या नारायण, है माने शरीर कैसा भी हो मैं तो अविनाशी हूं अब जिजी ईशा की क्या जरूरत है बच्चा रोता है कब कब उसके कपड़े बदलो तो रोता है उसको साबुन लगाओ तो रोता है उसको गरम पानी से नहलाओ तो रोता है वह तो, तो बेवकूफ है सत्स्वरूप जो आत्मा है सत्स्वरूप आत्मा है उसमें मृत्यु है ही नहीं तो जी जीविशा माने जीने की इच्छा जिंदा रहने की इच्छा कैसे आकार को जिंदा रखने की इच्छा कि निराकार को जिंदा रखने की इच्छा तो आकार की तो नारायण मृत ही है वो तो क्षण क्षण बदलता ही रहता है और निराकार जो है उसकी मृत्यु है ही नहीं कि जीने की इच्छा काय को देखो जान स्वरूप है को तो जानने की इच्छा क्यों बिना अज्ञान लगे जानने की इच्छा कैसे होगी चित्त स्वरूप है तो इसमें जिज्ञासा की जरूरत ही नहीं है हम तो चित्त स्वरूप है और जब अज्ञान लगा जब जिज्ञासा आई अपने में जब ज्ञान की कमी मालूम पड़ी तब जिज्ञासा हुई कक्षा अच्छा, हम तो स्वयं आनंद स्वरूप है हम तो देख देख के लोग खुश होते हैं हम तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, तो हम आनंद दूसरे से क्यों चाहते हैं बुभुक्षा क्यों हुई कि इसका भोग करें तो हम आनंदित होंगे इसका आनंद तो अपने आनंद को नहीं जानते तो ये जिजीविशा जिज्ञासा बुभुक्षा और अपने को बद्ध न जानते तो मुमुक्शा कैसे होती अपने को मुमुक्शु समझना भी अज्ञान ही है हो कि हम मुक्त होना चाहते हैं अपने में मुक्ति का अभाव मानते हैं और फिर मुक्ति चाहते हैं ऐसा तो एक आदमी है ना सैकड़ों रुपए लिए हुआ हुए था वो उसने ऐसे जेब में रख दिया कहीं कि ख्याल नहीं रहा भूल गया अब कहा हमारे पास तो पैसे ही नहीं रहा पैसे करें है ना बोले तो किसी से उधार लें पैसा तब बस की टिकट लें और अपने घर पहुंचे है ना टैक्सी करें अपने घर पहुंचे अब वो इधर उधर व्याकुल होके देखने लगा कोई पहचान वाला मिले है ना तो उससे चार आने छ आने पैसे ले और बस से अपने घर पहुंचे चार आने छह आने के लिए व्याकुल लेकिन जेब में जो सैकड़ों रुपया रखा हुआ था वो तो वो भूला हुआ है तो हम तो मोक्ष चाहिए तो हे भगवान है ना क्या तुम स्वयं मुक्त स्वरूप हो भगवान मोक्ष चाहते हो ने? अरे मोक्ष तो तुम्हारा सहज स्वरूप है बोला बोले अच्छा तब तो आओ हम मुक्त हैं फिर देखो मुक्ति तो सहज स्वरूप है लेकिन तुम मुक्त नहीं हो ये क्या आश्चर्य है कि जो ऐसा समझते हैं देखो इसमें तुम ज्ञान स्वरूप हो तुम परंतु तुम ज्ञानी नहीं हो ज्ञान का तो जैसे डंडा हाथ में हो तो कौन हुए का डंडी हुए हाथ में दंड होवे वै तब न दंडी हुए दंडाभिमानी कब जब दंड रूप विषय हाथ में ऐसे ज्ञान यदि तुम्हारे अंतकरण की वृत्ति हो वह तब तुम ज्ञानी हुए और ज्ञान तो अंतकरण की वृत्ति नहीं है अंतकरण का प्रकाशक है तो तुम तो ज्ञान स्वरूप हो परंतु ज्ञानी नहीं हो तुम मुक्ति स्वरूप हो परंतु मुक्त नहीं हो नारायण तुम सत्स्वरूप हो परंतु देहधारी नहीं हो तुम ज्ञान स्वरूप हो परंतु जिज्ञासु नहीं हो ज्ञानी नहीं तुम आनंद स्वरूप हो परंतु बुभुक्षु नहीं हो ये मुक्त जो है मुक्त अपना कई लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है वेदांतियों में भी कई ऐसे मिलते हो क्या बोले देखो हमने तो वेदांत का श्रवण मनन निधि किया साधन सम्पन्न हुए हम तो मुक्त हो गए और बाकी ये विचारे जो है ना दुनियादार कई बद्ध हैं आ, महात्मा लोग ऐसे लोगों की हंसी करते हैं आ, वो तो हाथ करते हैं कहते हैं कि जो अपने को मुक्त मानता है और दूसरों को बद्ध मानता है वो मुक्त नहीं है तो वो क्या है बोले बाचा मुक्त वो केवल जबानी जमा खर्च से मुक्त है क्योंकि आत्मा सबका मुक्त है पद ही नहीं मुक्तिस्वूप है एवं विधं तां सकलात्मना स्वात्मा नत्मतया विचक्षते गुर्वर्क लब्धोपनिषत्सुचुषा येते ते तरंती भवा नृता श्रीमद भागवत में आया एवं विधम ताम सकलामी स्वात्मा ये दुनिया में जो अलग मालूम पड़ते हैं ना बोले क्या बोले हम हम सरस्वती हैं हम गंगा हैं हम जमुना हैं अपना नाम रख लेते हैं ना हम हम मुक्ता हैं हम सूखता हैं नाम भी तो आजकल बड़े विचित्र विचित्र होते हैं कहा हम सुषमा है नाम रख ले पुरुष हैं, हैं कहा मोहन हैं हम सोहन है हम रोहन हैं हम गोहन है गोहन नाम भी होता है अरे हो। नाम रखे हम तो ये हैं अरे हम स्त्री हैं हम पुरुष हैं ये पशु है ये पक्षी है बोले ठीक है नाम रूप तुम्हारे बहुत अच्छे लेकिन सबका जो आत्मा है वो एक ही है आत्मा आत्मतया विजक्षते उसको अपना स्वरूप समझो अगर तुम मुक्त हो तो सब मुक्त हैं कोई बद्ध नहीं है और तुम बद्ध हो तो तुम्हें सब बद्ध ही दिखेंगे तो जो ये समझता है कि हम तो वेदांत श्रवण करके मनन करके निध्यासन करके मुक्त तो हो गए या हो जाएंगे और बाकी लोग बदर रहेंगे वो गलत है ये तो ऐसा है कि जैसे बटलोई में जब भात पकाते हैं ना भात तो महाराज इधर तो भात पकाते हैं तो हलवा बना देते हैं तो वो उसका मजा नहीं आता भात तो तब है ना है? जब एक एक चावल अलग भी अलग अलग भी होए और उसमें नारायण अभिमान की कणी बिल्कुल ना हो एकदम कोमल नरम पक गया हो तो जब बटलोई में से चावल लेके देखते हैं कि पक गया कि कच्चा है तो दो एक दो चावल आ जाते हैं वो हाथ में देख लिया कि ये तो पक गया तो एक पक गया तो सब पक गया यदि किसी ने अपने आप को जाना कि मैं ब्रह्म हूं तो उसने ये जाना कि सब ब्रह्म है ये नहीं शरीर के एक बूंद एक बूंद खून में जो करोड़ों कीटाणु होते हैं ना हैं? तो वो सब कीटाणु भी मुक्त हैं जो एक कतरा खून में जो करोड़ों कीटाणु होते हैं वो सब भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही है आ, ये चींटी ये मच्छर ये जुए है ना? ना का तुम मुक्त होके कोई तुम्हारे सुरखाव के पैर पर नहीं लग गए बोला मुक्त होने से मुक्त होने से का तुम्हारे सिर पे कोई मुकुट नहीं बंध गया कि तुम बहुत बड़े हो गए अरे तुमने ये जाना कि जो सब का मय है वो मेरा मय है तो पर ये बात ये कहो कि अच्छा जान लिया हमने नारायण ऐसे नहीं गुरुर सूचक सूचा। गुरु है सूरज और उससे उपनिषद रूप दृष्टि की प्राप्ति होती है और उससे अपने आत्मा को ब्रह्म जाना जाता है बोले तो इससे होता क्या है कि जेते तरंती वृताम्बुदिम ये जो नरक स्वर्ग पुनर्जन्म है ना ये जो दुखी पना सुखी पना पापी पना पुण्यात्मापना ये जो पारतंत्री अपने को घेरे हुए है, है ना पग पांव रखते डरते हैं वो है ना पांव रखते डरते हैं कहीं पाप ना लग जाए है ना आंख उठाते देखते हैं है देख देख उठाते डरते हैं कहीं पाप ना लग जाए है न बोले पुण्य पाने के लिए बिचारे है न पांव का पसीना तेर पर पहुंचाते है कि हमको पुण्य मिले हे भगवान और जहां गुरु रूप सूरज से उपनिषद दृष्टि प्राप्त तो हुई वहां ये संसार का समुद्र झूठा हो जाता है पार नहीं होते मालूम पड़ जाता है कि हम पहले से पार हैं और इसी से श्रीमदभागवत में इतना सुंदर प्रसंग भेज था आत्मानत्मात्मतता तेन जातम निखिल प्रपंचित ज्ञान भूयोपिच तत्प्रलीयते रज्वा महेरभोग जो लोग अपने को ब्रह्म रूप से नहीं जानते हैं उनकी अज्ञान से ही ये समग्र संसार पैदा हुआ है और जहां अपने को ब्रह्म रूप से जाना मैं ही अपूर्व हूँ अनंतर हूँ है अपूर्व हुँ, हुँ, अनंतर हुँ, हुँ। ना? अपूर्व हूँ अनपर हूं अनंतर हूँ अभाग्य हूँ न मेरे पहले कुछ न बाद में कुछ न मेरे भीतर कुछ न बाहर कुछ है ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म ऐसा ब्रह्म है और मैं स्वयं ब्रह्म हूं ये जान लिया क्या हुआ ज्ञान न भूयोपिज तत्प्रलीयत सारा प्रपंच अपना स्वरूप हो गया जहाँ जहाँ चलो सोई ही परिक्रमा जो जो करो सो पूजा सर्वावस्थिति वस्तु विषया दृष्टि परे ब्रह्मणी देखो न कितना स्वातंत्र है, है। संपूर्ण जगदे वनंदन बनम पूर्ण करना नहीं है और पाप से डरना नहीं है संपूर्ण जगत नंदन बन है संपूर्णम जगदेव नंदन सर्वे भी कल्पद्रुमा सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं गांगम वारी समस्त वारी निवाहा सारे जल गंगा जल है पूर्णिया समस्ता क्रिया सारे कर्म पवित्र हैं वाच प्राकृत संस्कृता शिरो जो कुछ बोलते हैं किसी भी भाषा में वो वेदांत है और सारी धरती काशी है सर्वावस्थिति वस्तु विषया दृष्टे परे ब्रह्मणी हाय हाय कर रहे हैं चिल्ला रहे हैं धरती पर लौट रहे हैं है ना नारायण शरीर की कोई भी स्थिति है पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो गया है ना सोना भी ब्रह्म जागना भी ब्रह्म हाय हाय करना भी ब्रह्म रोग भी ब्रह्म मृत्यु भी ब्रह्म नारायण क्या स्वातंत्र है न अनंत अनंत स्वातंत्र जहाँ कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता ज्ञातव्य शेष नहीं रहता व्यक्तव्य शेष नहीं रहता प्राप्तव्य शेष नहीं रहता नारायण है कुछ पाना बाकी नहीं है कुछ छोड़ना बाकी नहीं है कुछ करना बाकी नहीं है कुछ जानना बाकी नहीं है और परमानंद क्या होता है बोले लड्डू खाने को मिले तो परमानंद नारायण है हाँ, कुछ पाना बाकी नहीं रहा इसका आनंद नहीं है कुछ छोड़ना बाकी नहीं रहा इसका आनंद नहीं है है ना कुछ करना बाकी नहीं रहा इसका आनंद नहीं है कुछ जानना बाकी नहीं रहा इसका आनंद नहीं है आनंद काये का बोले लड्डू खाने को मिले तो आनंद जरा मुंह नीचा रहे थे अरे भाई ये इसका नाम वेदांत है न मुखुर ये मुक्ति मुक्ति जो बोलते है क्या विचित्र विचित्र है वो चार बात पक्ष में शरीर का छूट जाना ही मोक्ष है उनका मतलब हुआ कि जब तक जिंदा रहोगे जब तक कुछ न कुछ बंधन रहेगा ये उसका मतलब हुआ ये द्रव्य प्रधान मुक्ति हुई हो विषय प्रधान ये आकार टूटा मुक्ति जैन लोग मानते हैं अलोकाश के नोक पर सिद्ध जिला पर उदेश उद्देश्य प्रधानमुक्ति है बौद्ध लोग मानते हैं वासनाओं का क्षय काल जो है ना निर्वाण निर्वाण महानिर्वाण परिनिर्वाण अति निर्वाण वासनाओं की निर्माण वासनाओं की आत्यंतिक निवृत्ति इसका नाम मोक्ष है ये देखो चार बाघ पक्ष जैन पक्ष बौद्ध पक्ष आँ। आँ। उपासक लोग मानते हैं कि अपने इष्ट के देश में पहुंच जाना अभी देखो आस्तिक मौके है वैकुंठ में गोलोक में जाना उनके लोक की प्रजा पार्षद बन जाना तालोक्य उनका रूप प्राप्त कर लेना उनके पास रहना उनका अधिकारी बन जाना सृष्टि वृष्टि बनाना है और उनसे एक होकर के रहना ये पंचधा मुक्ति जो है का उपासक लोग मानते हैं सालोक्य उनके लोक में रहना शाहरुख्य उनके शरी रूप प्राप्त तो होना सामीप्य उनका सान्निध्य प्राप्त तो होना सारष्टी उनका अधिकारी होकर के ब्रह्मा होकर के इंद्र होकर के रहना और सायुज्य उनसे एक होकर के रहना सारष्टी और सायुज्य ये पंचधामुक्ति मानते हैं बहुत प्रेमी होते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं हमको तो केवल सेवा चाहिए जैसे सेवा मिले वैसे हम सेवा करेंगे तो एक मुक्ति होती है रूपिणी और एक होती है अरूपिणी और एक होती है रूपारूपिणी है ना अरे वेदांतियों में भी बहुत प्रसिद्ध हो और गड़बड़ झाला है क्या क्रम मुक्ति है ना क्रम मुक्ति सद्यो मुक्ति जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति बोला बोले ये सब मुक्ति कुछ नहीं कोई मुक्ति नहीं मुक्ति और बंधन की कल्पना ही अमंगल है इदम त्रम जान्य हंधी तस्या प्रणा परमार्थ मुक्ति ये जो आ, ये चारबाग की मुक्ति है ये जैन की है ये बौद्ध की है ये वैष्णव वो शाक्त गणपत्यादि की है हैं? और ये वेदांतियों की क्रम मुक्ति सद्यो मुक्ति, है ना? ये जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति है अरे नहीं नहीं इन सब का विवेचन करने वाली जो अहम बुद्धि है ना, जिसने इन सब का अलगाव किया उस परिच्छिन्न अहम बुद्धि का बाधित हो जाना है ना? अपने को ब्रह्म जान लेने से उस परिच्छि अहम बुद्धि का बाधित हो जाना यह परमार्थ मुक्ति है बोले तब उस मुक्ति के होने पर मैं मुक्त हूं ऐसा अभिमान धारण करके कोई नहीं रहता है ना? ब्रह्म है सो तो ठीक है पर मुक्ति नहीं है ब्रह्म है सो तो ठीक है पर बंधन नहीं बद्ध नहीं है वो ये तो अपनी मान्यता है बोला पहले अपने को ब्रह्मचारी मानते थे फिर गृहस्थ मानने लगे फिर वान मानने लगे सिर्फ सन्यासी मानने ना ये है नादृश संस्कार आने लगा है ना संस्कार से ही अपने को बद्ध मानते हैं और संस्कार से ही अपने को मुक्त मानते हैं आ रहा है अपने स्वरूप में न वस्तुता बंधन है और न मुक्ति है न मुमुक्षुर नई मुक्ता इतेशा परमार्थता श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं उत्पत्ति और प्रलय ही जब नहीं है तब बंधन और मुक्ति का क्या सवाल यदि सृष्टि होती और सृष्टि का प्रलय होता तो सृष्टि काल में कोई बद्ध होता और कभी कोई मुक्त होता जहां सृष्टि और प्रलय का ही निषेध है महाबद्ध और मोक्ष का प्रश्न कहाँ से आया कथम उत्पत्ति प्रलय यो अभाव्य द्वैत या तत्वा क्योंकि द्वैत ही नहीं है द्वैत ही नहीं है बोले ये किस प्रमाण से कहते अब तो सुनाते हैं अब आपको सुना रहे हैं अच्छा जहां द्वैत नहीं होगा द्वैत के अभाव का जो अधिष्ठान होगा हैं वो किस प्रमाण से मालूम पड़ेगा वही प्रमाण है बस माने द्वैत की दशा में प्रमाण प्रमेय भाव की प्रक्रिया दूसरी होती है घड़ी है इसमें क्या प्रमाण है इसमें हमारी आंख प्रमाण है है ना? क्योंकि ये तो द्वैत विषय प्रमाण प्रमेय भाव है।, है अब जहां द्वैत नहीं है वहां भी हमारी आंख ही प्रमाण होगी तो ये मूर्ख लोग होते हैं बोला इन्हीं का नाम मूर्ख है जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि लौकिक द्वैत व्यवहार विषयक प्रमाण से है ना परमार्थ वस्तु अद्वैत को देखना चाहते हैं उनको प्रामाणीय व्यवहार का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है कि प्रमाण क्या होता है और क्या नहीं होता है, है? घड़ी देखने के लिए हमारी आंख प्रमाण है तो अद्वैत देखने के लिए भी हमारी आंख का ही प्रमाण होगी औचित्य अनौचित्य देखने के लिए हमारी बुद्धि प्रमाण है तो क्या औचित्य और अनौचित्य के अभाव के अधिष्ठान को देखने में भी हमारी बुद्धि प्रमाण होगी इसी से नारायण है ना बौद्ध प्रतिपत्ति का निषेध करते हैं बुद्धि तो क्षणिक है वो कालातीत वस्तु के लखाने में कैसे प्रमाण हो सकते है मानते हम भी मानते हैं कि विज्ञान क्षणिक होता है परंतु क्षणिक विज्ञान जो है हैं वो क्षण और क्षण के अभाव के अधिष्ठान को वो विज्ञान कैसे लिखावेगा महाराज क्या प्रमाण है तो ये प्रमाण की भी हो प्रमाण की भी युक्ति होती है किसमें क्या प्रमाण है परिचिन्न रूप में क्या प्रमाण है स्पर्श में क्या प्रमाण है है ना शब्द में क्या प्रमाण है गंध में क्या प्रमाण है स्वाद में क्या प्रमाण है क्या आप यही प्रमाण जो है वो अपूर्व अनपर अनंतर अभाज्य अशब्द स्पर्श अरूप अरस अगंध अहरस वा, व दीर्घ है अलक्षण अचिंती अभ्यपदेश वस्तु के संबंध में भी यही इंद्रिया प्रमाण होंगी हे भगवान है न भाई जादृश वस्तु होती है तादृश प्रामाण्य व्यवहार होता है और अद्वैत वस्तु हमसे पृथक नहीं हो सकती नहीं। नहीं। हो है नदी हमसे पृथक होए तो एक वो और एक हम दो हो गए है तो अद्वैत अद्वैत जो वस्तु है उसका आत्मत्वे न बोध होगा कहो कि वही है मैं नहीं हूं कम मैं नहीं हूं ये बोध कभी हो गई नहीं तो द्वैत बना रहेगा इसलिए अद्वैत का ज्ञान अद्वैत से पृथक रहकर नहीं हो सकता लाइब्रेरी में बैठ करके स्टडी नहीं की जा सकती अद्वैत की अंतकरण अंतकरण की वृत्तियों के द्वारा अद्वैत को नहीं जाना जा सकता ये देखो यदि अद्वैत हमसे पृथक है तो वह अद्वैत नहीं है और यदि उससे हम पृथक अस्तित्व वाले हैं तो अद्वैत नहीं है तो आत्मत्वेन जो अद्वैत का ज्ञान है नत्मत्वे आत्मत्वेन जो अद्वैत का ज्ञान है वही अद्वैत का ज्ञान होगा अन्य रूप से जो अद्वैत का ज्ञान होगा वो कल्पना होगी और वो अद्वैत भी नहीं होगा तो अन्य कैसे अद्वैत होगा हमारे रहते हमारे जिंदा रहते कोई कैसे अद्वैत हो जाएगा बोले बाबा हम नहीं है वही है तो हम नहीं है ये किसको मालूम पड़ता है हमको ही मालूम पड़ता है तो अपने अभाव का तो कभी ज्ञान होगा ही नहीं तो यही द्वैतम इवती त्र इतर ही तरम पश्यती इतर ही तरम जिघ्रती इतर ही तरम देखो ये प्रामायण की बात आपको सुनाई कि ये प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है है ध्यान प्रधान जो प्रमाण है वो तो मानस है है ना और लौकिक प्रत्यक्ष प्रधान जो प्रमाण है वो ईन्द्रिय है ना आजकल जो लोग बुद्धिवादी बुद्धिवादी बनते हैं ना अपने को बड़े बुद्धिवादी वो इंद्रियों से तो करते हैं संसार का अनुभव और उसका जो संस्कार पड़ता है अंतकरण में कोई वस्तु प्रिय लगती है कोई अप्रिय लगती है तो उस प्रिय अप्रिय का निर्णय करते हैं अपनी बुद्धि से तो इंद्रियों को जिससे तृप्ति हुई उसको अच्छा और इंद्रियों को जिससे तृप्ति नहीं हुई का उसको बुरा तो ये महाराज बुद्धिजीवी जो वर्तमान काल के बुद्धिजीवी हैं ये बुद्धिजीवी नहीं हैं इंद्रिय जीवी हैं है ना उनके तो इंद्रियों का ही मुख्य प्रामाण्य है इंद्रिय जीवी है वो बुद्धिजीवी कहा हैं वो बुद्धिवादी कहाँ है अच्छा कहो ध्यानवादी तो महाराज ध्यान तो ऐसा है आ। गणेश का करो तो गणेश सूर्य का करो तो सूर्य देवी का करो तो देवी नारायण का करो तो नारायण है शिव का करो तो शिव है ना? जैसा ध्यान करोगे है ना तुम्हारे मन की शक्ल वही बन जाएगी अब फिर जो चीज दिखाएगी वो उसी शक्ल में से दिखेगी हैं? तो आकारोपहित पदार्थ का दर्शन होगा उसी को परमार्थ समझोगे तो ध्यान जो है वो अपनी वासना को वस्तु में जोड़ देता है इंद्रियां जो हैं वो अपनी असमर्थता को क्योंकि आंख शब्द को शब्द को नहीं जान सकती और कान रूप को नहीं जान सकता तो इंद्रियां जो हैं वो अपनी असामर्थ्य को विषय के साथ जोड़ देती हैं इसलिए विषय का ठीक ज्ञान नहीं होता और मन जो है जब ध्यान करते हैं तो मन अपनी वासना को ध्येय के साथ जोड़ देता है इसलिए ध्येय का यथार्थ ज्ञान नहीं होता अच्छा कहो बुद्धि है ना तो बुद्धि बिचारी सोती जागती है ना और जिस समय सोती है उस समय बोध्य को छोड़ देती है है ना बोध्य को छोड़कर सोती है तलाक देने वाली है प्रेमी नहीं है वो है ना हाँ ये बुद्धि जो है ये बोध्य को तलाक देने वाली स्त्री है इसका बोध किसी भी बोध्य से प्रेम ही नहीं है कोई भी ऐसा विषय नहीं है संसार में जिसके साथ ये नित्य संबद्ध होकर के रहे अपना संबंध जोड़े नारायण तो देखो एक तो इंद्रिय मन और बुद्धि ये अद्वैत के संबंध में प्रमाण हो नहीं सकते और दूसरे नारायण अद्वैत अपने से जुदा हो नहीं सकता तब गोविंद अरे भाई ये सारे व्यवहार इसलिए हैं कि जत्रही ही द्वैतमी वो भवती तत्र इतर जब दो चीजें होती हैं तो एक दूसरे को देखते हैं एक दूसरे को सुंघते हैं एक दूसरे को सुंगता है एक दूसरे को देखता है एक दूसरे का स्वाद लेता है और ये तू अस्वम आत्म बाबूत और जहाँ सब आत्म आत्मा है तत्र के न कंपस्त के है ना वहां ये घ्राण व्यवहार कैसे होगा वहां ये दर्शन व्यापार कैसे होगा ये श्रवण व्यापार कैसे होगा नारायण तो आत्म वस्तु को जानने के लिए नारायण परमार्थ वस्तु अर्थ नहीं जो इंद्रियक है सो अर्थ है जो मानसिक है सो अर्थ है जो बौद्धिक है सो अर्थ है परंतु जो इंद्रिय में मन में बुद्धि में अनुस्यूत है और जिसके सिवाय बुद्धि मन और इंद्रियां कोई चीज नहीं है उस आत्म तत्व को जानने के लिए आखिर प्रामाण्य क्या वहां प्रमाण प्रमेय का व्यवहार कैसा तो यही बात वेदांत के द्वारा समझाई जाती है कि वहां जो प्रमाण प्रमेय का व्यवहार है वो केवल अविद्या निवृत्ति पर्यंत ही है अविद्या अविद्यावृत्ति पर्यंत प्रमाण प्रमा, प्रमेय का व्यवहार है इसका क्या अभिप्राय है, है न बोले दसम की बात है ना? शब्द के द्वारा अपरोक्ष उत्पन्न करने की एक विशेष पद्धति है एक विशेष प्रक्रिया है वो वेदांत के सिवाय और किसी भी प्रकार से जाना नहीं जा सकता अब ये प्रसंग फिर आपको कल सुना विश्व विश्व मान चोत्पत्ति बो न साधक न च न मुक्ति मुशा पर भावी सद्भिरेवाये न कल भावा अवन तस्दयता शिवा नेद न स्ना भी कंशन न पृथंग नापृथक्चि तत्व विदरागभक्रोधर्मुनिभेदारकलो तपन्तो दृष्ट त्वयः और, और, और, और, और, और, और उत्पत्ति और प्रलय नहीं है क्यों नहीं है तो द्वैत ही नहीं है जब द्वैत हो गए तब तो उसका उत्पत्ति प्रलय हो गए और द्वैत ही नहीं उत्पत्ति तो प्रलय कहां से हो तो इसके संबंध में पहले मूल भूत जो श्रुति है उसको प्रमाण के रूप में उत्तृत करते हैं यत्री द्वैतमी वृवती जब द्वैत साह होता है अब ये द्वैतम इव भवती में इव शब्द का प्रयोग करके श्रुति कहती है कि जब द्वैत मालूम पड़ता है तब भी वो असली द्वैत नहीं होता है द्वैत सा होता है और उसमें एक दूसरे को देखता है एक दूसरे को सुनता है एक दूसरे का स्वाद लेता है लेकिन वो भी द्वैत नहीं है द्वैत सा है दूसरी श्रुति कहती है कि मृत्यु जो गच्छती नाना इव पश्यती जिसकी नजर नाना पर लग गई नाना तो पर अनेकता पर वो एक मौत में से निकलेगा तो दूसरी मौत पर फे मस मौत में फंसेगा एक मृत्यु से निकलेगा दूसरी मृत्यु में इसको ऐसे समझो कि समझो कि एक पुरुष को भ्रम हो गया कि आनंद तो केवल स्त्री से आता है और एक स्त्री को भ्रम हो गया कि आनंद तो केवल पुरुष से आता है अब इसमें क्या होगा आपसे तो इसका नतीजा ये होगा कि एक जगह फंसेगा और यदि कदाचित तो वहां से छूट गया तो फिर दूसरी जगह फंसेगा और दूसरी जगह से छूट गया तो, तो फिर तीसरी जगह फंसेगा और जहां फंसेगा वहां मारे ही पड़ेगी ये बात बिल्कुल पक्की है स्त्री पुरुष को सुख देगी तो दिन भर में चार छह दफे लड़ेगी है ना? रूठ के पांव भी चो आवेगे है ना? अपने मन के अनुसार वस्तु भी मंगावेगी अपने हाथ के नीचे भी रखेगी और पुरुष स्त्री को सुख देगा तो, तो बिल्कुल नौकरानी बना के रखेगा तो कहने का अभिप्राय ये कि जिसने ये निश्चय किया कि हमारा सुख हमसे जुदा किसी दूसरे में है उसका फल क्या होगा कि मृत्यु स मृत्युंग क्षति उसके अहंकार पर बारंबार चोट पड़ती रहेगी और दिन भर में चार दफे उसको ये ख्याल होगा कि मर जाते तो अच्छा होता बताऊने तो ख्याल में मर जाने ही तो मरना है और मरना क्या है मरना तो खाली है तो ये बात तो ही आनंद की अब ऐसे देखो कि जो ये समझता है कि हमारे सिवाय दृष्ट सत्य है वो भी कभी यहाँ फसेगा कभी वहां फंसेगा कभी वहां फंसेगा और नारायण ज्ञान स्वरूप आत्मा बोले हम तो अज्ञानी है अब चलो स्कूल में मास्टर की घुड़की सुनो तो जो अपने को दुखी समझेगा जो अपने को अज्ञानी स्थिति में रखेगा जो अपने को मरने वाली स्थिति में रखेगा का उसको एक बार नहीं बारंबार मृत्यु होगी अपने सुख को अपने ज्ञान को अपनी सत्ता को पराधीन करके नहीं रखना यह नाना युव पश्य जो देखेगा इस दृष्टि में अनेकता उसको मृत्यु के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद मृत्यु प्राप्त होती रहेगी इसलिए मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने का एक ही उपाय है जो सुसुप्ति में है वही जागृत में है जो जागृत में है वही सुसुक्ति में है जो समाधि में है वही विक्षेप में है जो दुख में है वही सुख में है जो सुख में है वही दुख में है, है। जो सातवें पाताल में है वही सातवें स्वर्ग में है जो हम में है सोई तुम में है ये सोचना कि तुम में सुख है और हम में दुख है ये बिल्कुल गलत है और हम में सुख है और तुम में दुख है यह भी गलत है एक ही अखंड सत्ता परिपूर्ण हो रही है तो मृत्यु स गच्छति गचती जाना युव पश्यती इसी से श्रुति ने ऐसे निरूपण किया आत्म व इदम सर्वाम ये जो कुछ देख रहा है देख रहा है इदम सर्वम इदम सर्वम अर्थात सर्वत्वेन प्रतीयमान इदंतास्पदम ये स्त्री है ये पुरुष है ये पशु है ये पक्षी है ये मकान है ये मोटर है है ना? जो कुछ यह, यह यह, यह बोला जाता है वह सब का सब अपने आत्मा का ही विलास है अपने आत्मा का ही स्वरूप है जो तुम चाहते हो ये हमको प्राप्त नहीं है इसको हम चाहें, है ना बस हुए गरीब चाह वाला गरीब है हो चाह चमारी चूहरी चाह नीच को नीच चाह जो है वो नीच से भी नीच है वो चमारी है वो चूहरी है है ना तुम तो साक्षात् पर्रह्म परमात्मा से